द्र कर्णे स्त्री देवा भद्रम पश्येना स्र ओर्वेदी मंडुक्यकारिका अद्वैत प्रक्र के उनतालीसवें कार्य के कुछ विचार चल रहा था जिसमें कहा था ये जो आत्मा साक्षात्कार कहते हैं आत्मा से अभिमे ज्ञान है अस्पर्श योग है ये जितने भी स्पर्श होते हैं जितने हमने रखा हुआ है मैं एक मनुष्य हूं अहंकार जितने भी हमारे पास है उपाधियां जितने ला रहा है सबको हटाऊंगा ऐसा योग है ये गीता के ष्ठ अध्याय जो कहा था तम द्वितिया दुख संभोग योग यद्यपि है दुख का संयोग का वियोग है वो अभाव है किन्तु उसको योग कह दिया योग तो नहीं है योग माने जुड़ना होता है यहां तो बिसुड़ना है जितने उपाधि हमने डाली हुई है तो उससे अलग होना है ऐसा योग है स्पर्श योग हो गई नाम ऐसा है स्पर्श नाम का योग है ये दूरदर्श सर्वयोग भी अगर उत्तम अधिकारी होगा तब तो उसके लिए तो दूरदर्श नहीं है सुदर्श है उसके बाकी जो मध्यम अधिकारी है मंद अधिकारी है हाँ, उनके लिए दूरदर्शन है दुखे न दृष्टु शक्य थे तो बड़े मुश्किल से इसमें पहुंच सकता है सर्वयोगी भी कर्मयोगी भी कहा हुआ इसका कर्मयोगी जो होंगे कर्म में जिनकी आसक्ति है उनके लिए इसमें जाना मुश्किल पड़ जाता है क्यों कहते हैं योगिनो विभ्यति ही अस्मात अभय भय यद्यपि अभय है किंतु वहां जाने पर हमारे अस्तित्व तो नहीं रहेगा ऐसी बुद्धि हो जाती है हमारी जो जाति पाति आदि है सब समाप्त हो जाएगा कहां कहां हो तो एक बार में कहा जाति क्या उपाधि समाप्त हो जाएगी तो भय देखते हैं अपना नाश समझते हैं हम नहीं रहेंगे हमारा मनुष्यत्व तो ही खत्म हो जाएगा ब्राह्मण आदि देखें वही खत्म हो जाएगा अद्वैत भाव में पहुंचेंगे तो इसलिए डरते हैं अब यद्यपि अवय स्थान है वो किन्तु वहां जाने से डरते हैं इस स्पर्श योग से डरते ठीक में परमार्थ ब्रह्मस्वरूप अवस्थान फलकम चेत अद्वैत दर्शनम किमित तभी सर्वे नियते तत्व शंका होती है कि महाराज यदि परमार्थ ब्रह्मस्वरूप के अवस्थान में पहुंचाने वाला फल है या अद्वैत दर्शन ऐसा है अद्वैत ज्ञान परमार्थ ब्रह्मस्वरूप आपको प्राप्त कराता है यदि ऐसा है तो सब व्यक्ति द्वारा उसके स्वीकार क्यों नहीं किया जाता आदर क्यों नहीं दिया जाता सारे लोग क्यों नहीं करते हैं जो मंद अधिकारी है मध्यम अधिकारी है ऐसे क्यों स्वीकार नहीं करते उत्तम अधिकार तो बैठे हुए हैं वहां तो बाकी लोग क्यों स्वीकार नहीं करते उसको प्रश्न हुआ तो उत्तर दिया स्पर्श योग ना होगा स्पर्श योग है जितने भी हमने लादा है उपाधियां ला दी है सबको हटाना है ऐसा योग है या कोई संबंध जुड़ना नहीं है जो जुड़ा हुआ है उसको हटाना है अज्ञान से जितने भी हमने संबंध किया है उनको हटाना स्पर्श योग है कहते हैं परमार्थ तत्व कर्मनिष्ठान बहिर्मुखा इत्यत्र दूरदर्शन इत रह परमार्थ वस्तु है आत्मदर्शन जो है आत्म वस्तु है परमार्थ वस्तु कर्मनिष्ठान जिनको कर्म में आशक्ति निष्ठा है निरां स्थिति निष्ठा कर्म में आशक्ता है जो बहिर्मुखा नाम वो बहिर्मुख होते हैं कर्म में जो आसक्त होते हैं बहिर्मुख होते हैं अंतर्मुख नहीं होते उनका उनके लिए दूरदर्शन है बड़े मुश्किल है इसको देखने इस अद्वैत स्थिति में जाना पहुंचना बड़ा मुश्किल है तो द्वैत बुद्धि भय और इसलिए डरते भी हैं वहां से अद्वैत में पहुंचे तो अमर द्वैत भाव चला जाएगा उपास से उपास समाप्त तो हो जाएगा इससे डरते भी है जाने के लिए कहा योगी न हो वि अस्मार्थ अभय भय दर्शन भी अद्वैत दर्शन जो अभय है फिर भी भय देखते हैं कर्मयोगी लोग भय देखते हैं द्वैत को बनाए रखना चाहते हैं उपास्य का भी जो भी होगा उसको बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है यदुक्तम टीका यदम तत्व ज्ञान स्वरूपावस्थान फल अंगीकर शंका में उठाया था परमार्थ स्वरूप ब्रह्मस्वरूप अवस्था फल देने वाला तत्व ज्ञान में तो सबके द्वारा आदर क्यों नहीं जाता है तो इसके कुछ अंशों में ग्रहण करते हैं यदुक्तम तुव टीका के शुरू में कहा था तत्व ज्ञान स्वरूपावस्थान फल कम तो आत्मज्ञान होता है स्वरूप में पहुंचाता है कोई फल है उसका स्वरूपावस्थान फल है जिसका स्वरूप में अवस्थित होना फल है जिसका ऐसा तब तद अंगीकर तो आत्मज्ञान होगा वो तो आत्मस्वरूप में अवस्थित कराने का है वो स्वरूप में पहुंचा के बैठा ऐसा फल है यद्यपि इत्यादि आशंका यद्यपि इदम्थम इदम परमार्थ तत्व जो तो परमार्थ हैत्व इतम इस प्रकार है यद्यपि ऐसा है परमार्थ तत्व इदम परमार्थ तत्व इतम ये जो परमार्थ तत्व है पर मान स्वरूपावस्थान स्वरूप है अद्वैत ज्ञान से स्वरूप में अवस्थिति होना है यह क्या है ये ऐसा ही है तत्व तो ज्ञान जो होता है अपने स्वरूप में ही परिषित कर देता है दूसरे को रखता नहीं नेह नाना चिंतन इसके द्वारा जो ज्ञान होगा वो तो द्वैत को रखता नहीं अद्वैत में पहुंचाएगा कि जीवत्व है वो शिवत्व में पहुंचाएगा ब्रह्म भाव भी होगा यद्यपि ऐसा ही तत्व ज्ञान सिद्धांत करें फिर भी, तथा भी उस तत्व दर्शन, दर्शन में केचित मूझं कुछ लोग मोहित हो जाते हैं नहीं नहीं वहां जाना ठीक नहीं है हमारे जाति पाति नष्ट हो जाएगी हाँ हमारा इष्ट जो संप्रदान है जिसको हम करते हैं कर्मादि इंद्रा स्वाग सोहा शौहा, तो सारे लुप्त तो हो जाएंगे कश्मीन के चित्र तो स्वरूपस्थान में अद्वैत भाव में जाने में कुछ लोग वोहित हो जाते हैं नहीं जा सकते क्यों नहीं जाते है ये जो है ना स्पर्श योग है वह संबंध जोड़ना नहीं है जितने हमने संबंध जोड़ा है उसको त्यागना है बस सबको त्यागने के बाद जो तो हम बच जाएंगे वो अद्वैत वही हो जाता है स्पर्श योग है यहाँ तो जो आरोप हमने किया है उसको हटाना है यही यही यह भी है, योग है यहाँ यद्योग है किंतु योग से कहा योग से कहा स्पर्श योगो नाम अयम चार यथोक्त तत्वानुभव कहा चार के टिप्पण ने कहा जो तत्वानुभव है हम ब्रह्मास्मि रूप तत्वानुभव अद्वैत तत्व का अनुभव जो होगा साक्षात्कार हो हो हो हो होगा हो हो इसका नाम है अस्पर्श योग पर्स योग नहीं संबंध नहीं होता संबंध का बिछोड़ने वाला है स्पर्श योग हो गए नाम सर्व संबंधाख्य पर्श वर्जित जितने भी संबंध हम डालते हैं मैं पुरुष हूं स्त्री हूं मनुष्य हूं देव हूं पिछाच हूं भूत हूं जो भी हमने हूं हूं किया है सबको हटाना है ऐसा संबंध है स्पर्श योग है कहा सर्व संबंधाख्य स्पर्शवर्जित जितने भी संबंध हुए हैं मैंने उपाधि डाल करके हम जितने संबंध बना रखे हैं उससे रहित है, ऐसे परसे रहित है, उपाधि रहित हो जाना है कबीर जी ने कहा एक जगह कबीर आप खड़ा बाजार में लेकर लाठी हाथ जो सी सकाटे आप हना चले हमारे साथ कबीर जी बोलते है कबीर बाजार में खड़ा है तो क्योंकि जंगल में छिपा हुआ बाजार चौराहे पर खड़ा है हाथ लाठी लेके बैठा है चलने के लिए जो अपना काट शीर काट साल हो अपने से वो हमारे साथ चले तो ये मार्ग ऐसा है अपने सिर काटना अभिमान को काटना है अभिमान को समाप्त करना है सिर काटना यही है मैं मनुष्य हूं आदि काट सकता है जो उस अद्वैत तत्व तो में जा सके। वो हमारे साथ चले कबीर जी बोलते हैं क्या ऐसा है सारा अभिमान त्यागना होगा क्या स्पर्श योग ऐसा योग है अभिमान सारा त्यागेंगे तो आप उस अभय स्थान में पहुंच जाएंगे और जब तक ये अभिमान बनाए रखेंगे तब तक भयभीत रहेंगे आप स्थिति सर्व संबंधाक्ष तत्व। सारे जितने भी संबंध है अज्ञान काल में जितने हमने संबंध डाला हुआ है मैं ऐसा हूं वैसा हूँ वैसा हूँ ये मेरे हैं तेरे हैं जो भी लगा हुआ है सबसे रहित है वर्पीत अवस्था ऐसा है पांच के टिप्पणी माने वर्जकत्व सबको वर्जन करने वाला है निषेध करने वाला है ये स्पर्श योग ऐसा है उपाधियों को हटाने वाला ऐसा योग है नाम बी स्मरित नाम और भई दो निपात लगा दिया है स्मरण के लिए है भई स्मरण के लिए है प्रसिद्ध है उपनिषद में प्रसिद्ध है ये क्या स्पर्श योग के बारे में उपनिषद सारे यही बोलते हैं जयन अनाथ कितियां बोलती है दुखे न दृश्यते दूरदर्शन सर्वयोगी भी बड़े मुश्किल से दिखाई पड़े ईसदार्थुल ऐसा सूत्र है व्याकरण ईसदू ये तीन उप पद होने पर कृछ सरल और अकृछ कष्ट कृछ होता कष्ट अकृक्ष होता सरल इस अर्थ में ये फल प्रत्योग तो दूरदर्शन दृष्ट धातु से फल किया दूर उपभोग यहाँ पर कृछ अर्थ आ जाता है कष्ट दूरदर्शन का दुखे न दृष्टु सक्यम दुर्दर्श बड़े मुश्किल है वहां पहुंचना क्यों इसमें जाने के लिए पहले जीवन में उपासना आदि होनी चाहिए उसके बाद श्रवण मन निर्ध्या में, में लगना है कठिनाई है इतने सरल नहीं दुर्दर्श है सर्वयोग भी सर्व योगी जितने भी कर्म योगी है उनके लिए दुर्दर्शन है जो ज्ञान में पहुंच गए उनके लिए तो सुदर्श है कर्मयोगी उनके लिए कर्म में जिनकी निष्ठा है आशक्ति है द्वैध भाव में जिनकी निष्ठा है उनके लिए दुर्दर्श है मुख्य मुश्किल है सर्वयोगी भी कहा कि कौन सी योगी होंगे बेदांत विध विज्ञान रहता है वेदांत जन्य ज्ञान जिनके पास नहीं है तत्व से आदि महाभारत ज्ञान जिसके पास नहीं है उनके लिए मार्ग बड़ा कठिन है सर्वयोगी भी सर्वयोगी भी माने वेदांत भीत ज्ञान विज्ञान रहते वेदांत विहित विज्ञान अहम ब्रह्माष्टी आदि विज्ञान है जिनके पास ऐसा होगा तो पहुंच गए सर है वेदांत भीत माने वेदांत जन्य यज्ञमर्म कहा वेदांत जन्य जो ज्ञान होगा हम ब्रह्मा वृत्ति बनेगी उसके लिए सरल है अन्य के लिए कठिन है कहा सर्व योगी वीर आत्मसत्य अनुबोध आयासभ्य वही कोई भी व्यक्ति हो अगर यह अद्वैत भाव में पहुंचना है अभय स्थान चाहते है आप अभय भाई होने से डरते हैं अभय में जाना है तो सबके लिए एक ही उपाय होगा क्या उपाय होगा आत्मसत्या आयासभ्य आत्मा ही सत्य है इसको मान करके श्रवण मन निर्ध्या के उपाय के द्वारा दुर्लभ्य होगा सबके लिए यही मार्ग है अंत में वहीं जाना पड़ेगा और अभय बैठना चाहता हो तो द्वितीय वही भयम भवती जब द्वितीय में बैठा हुआ द्वैत में बैठा है तो भय होगा आत्म सत्य अनुभव होता आया परिश्रम आयास माना परिश्रम बड़ा परिश्रम है वह बेदाता इतना सरल थोड़ी है क्या है दो नंबर के पढ़ने कहा आत्मसत्य से अबोधो यही आत्मसत्य का ज्ञान होता है जिम साधनों से आत्मसत्य अनुबोधो यही बहुगुनी साम है जिनसे आत्म जो सत्य का ज्ञान होता है कौन होता है श्रवण मनन निध्यास यही उपाय का आत्मसत अनुबोध हो यही ते श्रवणादय कौन ओ रावण श्रवण मन निध्यास नंग साधन त्र आयासो य जिन्होंने उसमें परिश्रम किया इस है जिनका परिश्रम होगा तय लग उनके द्वारा लभ्य है ही अवैध पहुंचाने पहुंचने पहुंचा हुआ आत्मज्ञान उन्हीं के द्वारा लब्ध्य प्राप्ति कहा आत्मसत्य अनुबोध आयास हो ऐसा आत्मसत्य का अनुबोध ही परिश्रम उसके लिए परिश्रम है आत्मसत्य के अनुबोध के लिए जिनका परिश्रम है माने परिश्रम क्या तो आए तो पर है श्रवण मन निर्ध्या परिश्रम ऐसे नहीं करना कैसा होगा ऐसा भी विगरा कर सकते हैं आज से मैं आगे कहते हैं योगी लोग ऐसा बनता है विभेती विभ्यति बहुवचन है योगी लोग विभ्यती अस्मात ये ज्ञान से अद्वैत ज्ञान से कर्म योगी लोग धरते हैं जब उनको द्वैत में निष्ठा है तो इसलिए द्वैत बनाए रखना चाहते हैं वहां जाएंगे तो हमारे अहंकार सारा नाश हो जाएगा जाति खत्म हो जाएगी अहंकार समाप्त होगा जाना नहीं करके डरते हैं उस मार्ग से डरते हैं बोलते हैं योगी लोग विभ्यति ही अस्मात अस्मार्थ अस्मार, योगाद ये जो स्पर्श योग है ना सब त्यागना है यहां त्यागना रूप संबंध है तो इससे योगी लोग डरते हैं मान कर्मकांड कर्म में आसक्ति वाले योगी लोग डरते हैं क्यों तो वो द्वैत बनाए रखना चाहते हैं वो डरते हैं योगी लोग विभ्यति ही अस्मात अस्मात योग आदि जो अस्पर्श योग है ना इससे डरते हैं ये लोग स्पर्श योग में जाना नहीं चाहते स्पर्श बनाए रखना चाहते हैं बनाए रखना चाहते हैं तभी तो कर्म हो पाएगा यहां अभिमान के बिना कर्म नहीं होता है अभिमान होगा मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हों कर्म करने के लिए भिन्न भिन्न अधिकारी पता जाति घटित कर्म है वहां श्रुतियों में जो कर्म आते हैं जाति घटित है तो जाति माने ब्राह्मण आदि जाति तो अभिमान बनाए रखना पड़ेगा और भयो अवस्था आदि के जितने उम्र का हो गया दर लिए कर्म है ऐसा भी समझता है उम्र आदि का भी ज्ञान होता है तो योगी नो वि अस्मात सर्व भयवर्जित तो आदि यद्य कोई भय नहीं वहा सारे भय से अलग हो जाता अकेला हो गया तो कहां से भयो बना है कोई भय नहीं वहा फिर भी भयभीत तो होते हैं अस्मात जाना क्यों क्यों डरते हैं कहा आत्मनाश रूपम इम योगम मन्यमान भय अपना नाश हो जाएगा इसमें पहुंच जाएंगे तो बुद्धि बनाते हैं हमारे ब्राह्मणत्व आदि जाति समाप्त हो जाएगी हमारा इष्ट जो इंद्र वरुण कुबेर आदि थे वो समाप्त हो जाएंगे किसके लिए हम स्वाहा करेंगे जब अद्वैत में पहुंचेंगे तो किसके लिए स्वा करेंगे त्रिपुटी चाहिए ना मैं हवन करने वाला ये हवन क्रिया और ये मेरा इष्ट सम्प्रधान देवता है कहा से वहां है तो इसलिए ठीक नहीं मानते हैं लोग कहा भयवर्जित आदि भय वर्जित होने पर भी आत्मनाश आत्मनाशरूपम इम योग मनमाना भयम् कुरंती अपना नाश स्वयं का नाश हो जाएगा हमारी जाति पाती खत्म हो जाएगी मनुष्यत्व आदि रहेगा ही नहीं अद्वैत कहा मनुष्य रहेगा इसलिए मनुष्यत्व आदि नहीं रहेंगे इत्यादि अपना ही नाश स्वरूप इस योग को मानने वाले जो स्पर्श योग है उसको मानने वाले लोग भयम कुरंती यद्यपि अभय स्थान है अभय अश्विन भय दर्शनो अभय है ये ज्ञान तब तो ज्ञान किंतु भय देखने वाले लोग क्या करते हैं भय निमित्त आत्मदर्शन शीला आत्मनाश दर्शनशिला भय का निमित्त क्या है उनको बना हुआ है अपना नाश हो जाएगा वहां जाएंगे तो ये भय बना हुआ है इसलिए जाना नहीं चाहते भय दर्शन जो होगा भय का दर्शन क्या है कहा भय का निमित्त क्या है आत्मनाश हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ये भय बना हुआ है भयो निमित्त आत्मनाश दर्शन दर्शनशिला भय का निमित्त जो आत्मनाश है अपना स्वरूप समाप्त तो हो जाएगा ये मान अपने जाति पाति खत्म हो जाएगी देह विमान समाप्त तो हो जाएगा ये ऐसे देखने के स्वभाव जिनका बन गया मैंने द्वैत को जो बनाए रखना चाहते हैं इसलिए उसे उसमें भय कर मानतेगा अभिवेकी नहीं करते अभिवेकी लोग हैं यदि उस अभय स्थान में जाना चाहिए क्यों दुआ से डरते हैं ज्ञान नहीं अभी जानकारी नहीं कहा टीका मैं देखिए परमार्थ तत्व ब्रह्म इदम प्रत्यकूतम परमार्थ वस्तु क्या है इदम प्रत्यकभूतम ब्रह्म ये जो प्रत्यकभूत आत्मा है ब्रह्म है ये परमार्थ तत्व अयम आत्मा ब्रह्म यही होगा परमार्थ स्वरूप वस्तु यही होगा अयम आत्मा ब्रह्म यही परमार्थ स्वरूप होगा इदम प्रत्यकूतम ब्रह्म ऐसा जो ज्ञान होगा ये जो प्रत्यकभूत है अंतरात्म स्वरूप है ये ब्रह्म है ये परमार्थ वस्तु यही है अद्वैत ज्ञान ये परमार्थ ज्ञान होता है इत्थम प्रागुत परिपाटिया कूटस्थ सचिदात्मक यद्य पूर्व बता दिया है ये अहम ब्रह्मास्मिक प्रक्रिया कैसी होती है उसकी परिपाटी से कूटस्थ सचिदात्मक यद्यज्ञान ऐसा है कुटस्थ है सचिद आनंद स्वरूप है सत्स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप सुख स्वरूप है यद्यपि ऐसा है फिर भी तत्व प्राप्त तत्व ज्ञान से ऐसे वस्तु पाया जाता है अपने से अभिन्न रूप में अद्वैत वस्तु को ब्रह्म है व्यापकता का अनुभूति होती है, है सचिवान कोई नहीं है उस अवस्था में है बाधित है त्रिकाल है तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता है, चेतन है और आनंदवन सुख सुख रूप है ऐसे वस्तु पाया जाता है इस अद्वैत ज्ञान से वो अवैध है वो ज्ञान तथा बूढ़ा जो तो अविवेकी लोग हैं मूर्ख लोग हैं उसको समझते नहीं जो लोग तन निष्ठा नभवंत फिर भी उस ज्ञान में निष्ठा नहीं होता तो है। उस अद्वैत की प्राप्ति के साधन जो ज्ञान है उसमें निष्ठा रखने वाले नहीं होते हैं क्यों उनको भय है अद्वैत में जाएंगे तो हमारे अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा हमारे जो जाति पाति मानी जितने भी हमने लाद रखा है उपाधियां सब समाप्त हो जाएगी ये बुद्धिवाली होते हैं श्य तत्वानुभवश स्वरूपानुवस्थान फलम होता जिस तत्व का अनुभव है आत्मज्ञान तत्व अनुभव का स्वरूपानुवस्थान फलम होता हूं उसका फल क्या है अपने स्वरूप में होना अभी हम दूसरे रूप में हैं हम अपने स्वरूप में नहीं है अभी अस्वस्थ है स्वस्थ नहीं है स्वस्म तिष्ठित स्वस्थ जब अपने आप में हम बैठ पाएंगे तब हम स्वस्थ कहलाएंगे आज हम दूसरे में बैठे शरीर में बैठे हुए अस्वस्थ है अस्वस्थ अवस्थान तो यश तत्वानुभव जिस तत्वानु ज्ञान है तत्व का अनुभव साक्षात्कार आत्मसत्या स्वरूपानुवस्थान फल क्या है स्वरूप में स्थित हो जा अपने स्वरूप औद्योगिक भाव में पहुंचना ये फल कहा तब तम इदान भी सृष्टि उस ज्ञान का विशेषण लगाते हैं क्या है वो ज्ञान कैसा ज्ञान होता स्पर्श योग है उसका सबको हटाना है जितने भी हमें लाद रखा है छिलका सब हटाना हटा हटा तो है सब नेति के द्वारा हटाते हटाते जो अंतिम शेष बचेगा वो हमारा स्वरूप होगा वहां कोई भय नहीं होगा न यति नीति दीक्षा है को निषेध करना मनुष्य है बोला नहीं पुरुष है नहीं स्त्री है नहीं नपुंसक है नहीं बाल है नहीं युवा है नहीं जवान है वृद्ध है नहीं ऐसा ऐसा करके निषेध करते करते निषेध के कोई एक स्थान होता है जहां निषेध किया जाता है तो स्थान जो होगा सब निषेध होने के बाद जो बचेगा वो हमारा स्वरूप होता है अपना निषेध नहीं होगा क्यों निषेध करता का कर, निषेध नहीं होता निषेध करने वाला बचेगा वहां क्या बचेगा अगर निषेध करता भी ना हो तो कौन निषेध करेगा सबको निषेध कर देंगे कोई यहां हाई नहीं किन्तु मैं तो रहूंगा ना मैं निषेध कर रहा हूं तो एक व्यक्ति रहेगा कोई जो बचेगा सब निषेध करने के बाद कोई हमारा स्वरूप होता है उसी में रहना होगा तो स्वरूप उसी के विशेषण लगा दिया अस्पर्श योग वर्णाश्रमादि धर्म पापादि मलेना जब परसुना होती उस स्थिति में जब हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं अद्वैत अवस्था में होते हैं तो क्या होता है वहाँ तो वर्णाश्रमादि धर्म लिपायमान नहीं होते वहां अभी हम बौद्ध नीचे हैं जो वर्णाश्रमादि धर्म के दायरे में पड़े हुए हैं उस स्थिति में अगर ये तीनों शरीरों से ऊपर की अवस्था आ जाए तो थूल शरीर उस काल में हम रहेंगे नहीं हमारे पास थूल शरीर का अनुभूति नहीं होगी ये जितने भी वर्ण और आश्रम धर्म फूल शरीर का धर्म है फूल शरीर को लेकर बोलते हैं ये ब्रह्मचारी है ये है ये बानुप्रस्था आश्रम धर्म इसी भी लगा हुआ है ब्राह्मण आदि भी स्थूल शरीर को लेकर बोलते हैं सूक्ष्म शरीर भी धर्म से रहित है ये थूल शरीर के धर्म है सारे वर्ण और आश्रम धर्म यह संन्यासी हो गया यही बोलते हैं ना किसको बोल रहे हैं तो फोटो आता है उसी को बोल रहे हैं फोटो किसका आता है फूल का आता है नहीं। तो उस स्थिति में तत्र माने उस स्थिति में जब अद्वैत भाव में व्यक्ति पहुंचा होगा तीनों शरीरों को बात करके निषेध करके नीति रेति आदि के द्वारा निषेध करके उस उस अवस्था में जो होगा तत्र उस अवस्था में वर्णाश्रम आदि धर्म जो वर्ण और आश्रम दो तो धर्म से घेरा हुआ है ये फूल शरीर में अभिमान करता है तो मैं अमुक जाति का हूं और अमुक आश्रम का हूं सबका अभिमान है जितने बैठे होंगे कोई, hmm! बोल कोई बोल रहा है मैं, मा... मैं ब्रह्मचारी हूं कोई बोल रहा मैं गृहस्थ हूं कोई बोल रहा है मैं वाणप्रस्थ हूं कोई बोल रहा मैं सन्यासी हूं लगा उसी प्रकार वर्ण धर्म भी कोई मान्यता बनाए मैं ब्राह्मण हूं कोई बोला क्षत्रिय हूं कोई बोला वैश्य हो इत्यादि वर्ण धर्म भी जोड़ा हुआ उसने वर्ण और आश्रम दो जोड़ के बैठा हुआ है फूल शरीर में होते उस स्थिति में वर्णाश्रम आदि धर्म के द्वारा पापादि मल और पाप पुण्यादि जो मल है पाप पुण्यादि मल भी इस थूलादि विशिष्ट अवस्था में होता है उस अवस्था में पाप पुण्य बनी होता है न थे पाप के कर्मणा पाप के ना उसका कोई पापादि कर्म नहीं होता वहां शरीरादि न हो तो हम क्या पाप करेंगे क्या पुण्य करेंगे शरीरादि आदि विशिष्ट अवस्था में तो होगा पाप पुण्य तो शरीरादि से ऊपर के भाव में न हम पाप कर सकते हैं न पुण्य कर सकते हैं पाप पुण्य सबका कर बाध करके बैठा हुआ है तो वर्णाश्रमादि धर्मेणा पापादि मलैर वर्णाश्रमादि धर्म और पापादि जो मल है पाप पुण्य आदि जो मल है इनके द्वारा परसों न भवती उस काल में स्पर्श नहीं होता उस अद्वैत भाव में जो तो पहुंचा होगा इनका संबंध नहीं होता न बरलाश्रम आदि धर्म रहेगा न वहां आदि वस्तु रहेंगे परसो न भवती अस्मादिति अद्वैता अनुभव स्पर्श जिसमें परसन है अस्मा कारण अद्वैता अनुभव स्पर्श जो अद्वैत का ज्ञान हो ना स्पर्श योग है कोई पर्स नहीं होता न वर्णाश्रम का परस होगा वहां नश्रम आदि का ये पाप पुण्य का परस होगा उस अवस्था में नहीं है दोनों नहीं होगा सो जीवस से ब्रह्मभावे जा रहा इसको योग क्यों कहा अस्पर्श को योग बोलते हैं योग क्यों कहा जीव को ब्रह्म भाव से जोड़ देता है अभी जीवत्व तो अलग मान के बैठा था जीव का अस्तित्व ब्रह्म से अतिरिक्त मान के बैठा था किंतु यह स्थिति में जब पहुंचेगा तो हम ब्रह्मा पहुंचा ये योग इसको योग क्यों कहा स्पर्श है तो फिर वियोग बोलना चाहिए संबंध नहीं होता वियोग बोलना चाहिए योग क्यों बोला वो तो, तो अभाव हो रहा है ना सबसे बिछुड़ रहा अलग हो रहा हो फिर योग किसका हुआ संबंध नहीं हुआ तो कहते नहीं या योग इसलिए बोला है जीव से ब्रह्म भाव सबको त्यागने के बाद जीव ब्रम्ह रूप दिखाई पड़ता है जितने भी हमने लादा हुआ है उपाधियां लादी है उसको सब छोड़ेंगे विचार से असंग शास्त्री में दृढ़ रो काटने का एक उपाय है विचार विचार से करना इसका विचार <coughs> करते रहे करते रहे करते रहे विचार से कटा और कोई गति नहीं है अहर निशंतिम परिचितनीयम में कहा दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए अहर निशंतिन परिचितनीयम उत्तर दिया संसार अथ्यात्म शिवात्म तत्व संसार के मिथ्यात्व का चिंतन करना चाहिए और इसको ब्रह्म रूप से चिंतन करना चाहिए आत्मा को शिवात्म तत्व ये दो चिंतन इसको त्यागना है मिथ्या के चिंतन करना चाहिए संसार में मिथ्यात्व का चिंतन करें और अपने को परमात्मा रूप में चिंतन करें एक कर्तव्य बनता है सकार तो ऐसा ऐसा योगी को योग कहा यह देवी अस्पर्श है स्पर्श से अस योग से अस्पर्श कर्मधार जो स्पर्श है वही योग है क्यों का जीवत से ब्रह्म, जीव ब्रह्म भाव जीव को ब्रह्मभाव से जोड़ देता है इतने भी सब त्यागा जाता है फिर भी जीव को वहां ब्रह्मभाव से जीवत तो अलग था पहले उपाधि के कारण जीवत तो अलग कर रखा था उपाधि हटने के बाद से जोड़ दिया उसने और उपाधि को हटा देगा ये उपाधि हटाएगा तो जीव ब्रह्म रूप में घटाकाश महाकाश के रूप में जोड़ता है बिचारे ने जोड़े में क्या करेगा घट को फोड़ देंगे महाकाश से जुड़ दिया वो यही हो जाता है ऐसा ही है जी भिन्न दिख रहा था उपाधि के कारण जब उपाधि तो हटा दिया स्पर्श हो गया उपाधि मैं नहीं हो, हो गया तो ये ब्रह्मरूपि हो जाएगा ऐसा योग है सर्व इत्यादि कहा था श्रीवासी ने कहा था सर्व संबंधाख्य स्पर्श वर्तवाद स्पर्श योगो नाम वही इत्यादि सारे का सारे संबंधों का स्पर्श ही होता है इसमें त्याग है यहां तो या प्राप्य कुछ भी नहीं है त्याग है सारा जितने लाद रखा है ज्ञान में मैं ये हूं ये हूँ आत्मा कभी पुरुष स्त्री होगा कभी आकार वाला होगा नहीं बस सारे लादा हुआ है, है। नाम निपात से पर्याय गृहत्वा विवक्षित अर्था नाम जो है ना निपात है अव्यय है यहाँ नाम शब्द निपात है अव्यय है उसका पर्याय ले लिया बई दे विवक्षित अर्थ है कहा सात की टिप्पणी है नाम बई पाद पूर्णय अवधारण एक कोषवाक्य है बई शब्द जो होता है पाद की पूर्ति में भी लगाया जाता है कभी कभी उसका अर्थ नहीं होता एक अक्षर कम पड़ रहा था पाद बनाने के लिए बई लगा दिया कभी चा लगा देते हैं कभी बई लगाते हैं ये पूर्ति के लिए चा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो ऐसा लगा देते है बई भी ऐसा ही है बई पाद पूर्ण अवधारण और निश्चय अर्थ निर्णय निर्णायक अर्थ में भी बई होता है प्रसिद्ध अर्थ दो अर्थ कोषवाक्य है सब प्रसिद्ध अभ्याख्या बह शब्द तो प्रसिद्ध ही है निर्णय अर्थ में यहाँ कर रहे पाद की पूर्ति तो नहीं है अथवा पाद की पूर्ति के लिए लगा सकते स्पर्श भाई नाम योगो वही नाम आठ अक्षर चाहिए यहाँ एक बार हूं और नहीं तो सात हो जाएगा पाद पूर्ति के लिए भी लगाया होगा कार्य का कारण अथवा यहाँ पर प्रसिद्ध अर्थ को दिखाने के लिए लगा दिया होगा ये कहते हैं ज्ञान शब्द पर्याय उपादान पूर्वक नाम शब्द पर्याय उपादान उपा पूर्वक नाम शब्द के पर्याय रूप से बह को लेना चाहते हैं। बय का अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है वो तो प्रसिद्ध ही है नाम शब्द की बय शब्द के अर्थ नाम है बोलना चाहते है तो पूर्वक व्याख्या क्या इत्यामिश्य इत्यादि इत्या का नाम शब्द का पर्याय लेकर के भाषाकार अर्थ है नाम माने बई स्मरिये ऐसा अर्थ किया है तत्र स्मरियते परय उपादान नाम हाँ। स्मरियते करके जो बोला है पर्याय का उपादान लिया है क्या किया यहाँ नाम काम एपक विस्मय स्मरण है मेदिनी कार ने का है जो नाम शब्द होता है काम इच्छा में नाम शब्द का प्रयोग होता है इच्छा जैसे इच्छा वैसा करेंगे नाम बोल देते है नाम काम नाम और काम दो काम कोपे कहीं कोपे पाठ मिलेगा कहीं काम ए मिलेगा मेदिनी क्वेश्चन नामकोपे कहीं होगा कहीं नाम काम होगा पाठांतर है नाम कामे नाम शब्द काम माने इच्छा अभ्युपगमे स्वीकार होता है नाम शब्द और विस्म आश्चर्य अर्थमिक होता है नाम शब्द स्मरणे स्मरण याद करने अर्थमिक होता ना। मेधिन मेधिन है नाम मेदिन का मेलिनको कारण कह स्मृत स्मृति कृवती स्मृति कोष के आय स्मृति है कोषवाग्य स्मृति होते हैं स्मृति कैसी है यहाँ स्मृति का अनुकूल है ये जो स्मृति ये के जो दिया है ये स्मृति है स्मृति यहाँकूल है इसके मूल में श्रुति है काल्पनिक स्मृति नहीं है ये मनगणनता नहीं लिखा है पीछे स्मृति प्रमाण है अनुभव पूर्वक अथवा स्मृति जो होती है अनुभव पूर्वक होता है अनुभव पर करके होता है इसलिए उपनिषद प्रसिद्ध उपनिषद में प्रसिद्ध है बातें विवक्षित अर्थ है यही कहना चाहते हैं नाम का उपनिषद में प्रसिद्ध है कहा विभाग विवाह ऐसे विवाह करके कहना वही शब्द का अर्थ नहीं लेना वो प्रसिद्ध है नाम शब्द का अर्थ उपनिष्द में प्रसिद्ध है याद यह बात कहा ठीक है उपनिषद उपनिषदों में कहा है कहते हैं आत्मता के लिए कहा है आत्मज्ञानी होगा तो क्या होगा उसके लिए आत्माभाव में जब बैठा हो शरीर आदि भाव से ऊपर की स्थिति में हो तो क्या होता है न लिप्यते कर्मणा पाप के न इत्यादि इत्यादि उपनिषद में का धर्माधर्मादि का लिपाय मान नहीं होता उसको कहा जब शरीर आदि विशिष्ट अवस्था में होगा तभी धर्माधर्म से लिपित होगा शरीर आदि से ऊपर के भाव यदि हो तो वहां धर्माधर्म लिप नहीं कर सके न कर्मणा पाप के न इत्यादि उपनिषदों में के प्रसिद्ध है दुखम सर्वण लक्षण आदि आयास कहा था वहां पर सर्व योगी भी आत्मसत्या आयासभ्य वह कहा था तो आयास्य में क्या बोलना चाहते हैं उसके लिए बोलना चाहते हैं। दुख है दुखे वृश्यते दुर्दर्शा सर्व इसका अर्थ कर रहे दुखम बड़ा कष्ट है सारा धंधा छोड़ करके व्यापार धंधा छोड़ना है जो प्रत्यक्ष फल देने वाले है उसको छोड़कर ये वेदांत सर मन का करने में कम होगा कोई भाई का लाल ही कर सकता है नहीं तो अपना अमूल्य समय इसमें क्या क्यों देगा कुछ करेगा धंधा करेगा कुछ फैक्ट्री बोलेगा कुछ करेगा अपना धंधा करेगा कुछ करेगा जीवन के लिए करता रहेगा उधर बड़ा कष्ट है ये, ये करने के लिए ये बोलते दुखे ना दृश्यते दुर्दर्शक का ना बड़े मुश्किल से दिखाई पड़ता है इसका अर्थ करें टिका दुख क्या है यहाँ जो ग्वित में निष्ठा हुआ लागू दुख है श्रवण मनन के लिए समय नहीं उनके पास बेहाल तो सर्वण मनन क्या सब कर नहीं सकता दुखम सर्वण मनन आदि लक्षण यह दुख है बड़ा कष्ट है क्या है फालतू बातें सुन के क्या होना है मनुष्य जी भाव कमाओ खाओ मौज करो ये मान्यता है या इस लोक के लिए कमाओ नहीं तो पर के लिए कमाओ कुछ पुण्यकर्म करो यही होगा श्रवण तो मनना भी लक्षण ये श्रवण मनना आदि करना वेदांत श्रवण करना उसके पूर्वापर मोहन करना निर्ध्यासन करना बड़ा कष्ट की बात है ये सामने प्रत्यक्ष फल देने वाला को छोड़ करके ये अप्रत्यक्ष फल में कौन लगेगा पता नहीं वो अद्वैत में पहुंचना आएगी कि नहीं पहुंचना हाँ। और है और दूसरे की बातें कर दिया हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे क्या पता इधर भी गया उधर भी गया ऐसा ना हो जाए कई प्रकार के संशय हो सकता है दुखम सर्वमननादि लक्षण सर्वमन आदि लक्षण दुख है योगी शब्द से ज्ञान विषयत्म व्यावरत योगी का अर्थ ज्ञान ही नहीं सर्वि योगी भी जो कहा है वो ज्ञानी नहीं उसकी व्यावृत्ति करते हैं वेदांत विहित विज्ञान रहित ही कहा वेदांत वेदांत जन्य ज्ञान जिसके पास होगा उनके लिए तो मार्ग सुलभ है बाकी के लिए दुर्दर्श है वेदांत जन्य ज्ञान जिनके पास होगा हम ब्रह्मास में पहुंचा उस बिला हुआ ही हो तो सुलभ है सुदर्श है उनके लिए बाकी दूरदर्शन का। कई स्तर ही यथोक्तस्य अनुभव लभ्यत्म कौन किसको मिलेगा फिर वो किसके द्वारा प्राप्त है वो अद्वैत ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त है ये शंका की तो उसके उत्तर में कहते हैं आत्मसत्या आया सलभ है वह वो जो आत्मसत्य के बारे में जो आयास करते हैं परिश्रम करते हैं साक्षात्कार जिससे होगा आत्मसत्य का साक्षात्कार जिस साधन से होगा उसमें जो परिश्रम करते हैं जय रामदसरा मन निर्ध्या में जिन्होंने परिश्रम किया हो उन्हीं के द्वारा लग जाए उत्तरार्ध हम विभजते है कहते हैं कारिका का जो उत्तरार्ध भाग है ना इस आत्मसत्याद जो होगा अद्वैत विज्ञान उसमें एक कर्मनिष्ठ योगी डरते हैं तो हमारा स्वरूप नष्ट हो जाए करके डरते हैं हमारा परमाश्रम आदि धर्म समाप्त हो जाएगा हम कोई कर्मादि नहीं कर पाएंगे तो ऐसे मार्ग है डर जाते हैं जाना नहीं चाहते हैं। ये बोल रहे हैं। योगिना कहा योगिनो विपति ही अस्मात्व भय परिचिता यद्यपि कोई भय नहीं वहां फिर भी डरते हैं ये कर्म कर्म में जिसका निष्ठा है वो देहाभिमान को बनाए रखना चाहते हैं और विमान को काट करके इस मार्ग में जाना होता है इसलिए डरते हैं कर्म लोही स्रोत यहा कर्मी है ऐसे कर्मी नहीं है खाली वो ऐसे नहीं पठित है वेद पठित है वेद को पढ़े, कर्मकांड भाव को पढ़े हुए हैं कर्म लोही स्रोत यहा ब्राह्मण के अस्माकम नक्षति वेद पढ़े हुए हैं हम ब्राह्मण है बड़े ऊंचे जाति में पैदा हुए हैं ब्राह्मणत्वादी जो हमारे पास है वो नष्ट हो जाएगा मार्ग में जाएंगे बड़ा अपराध हो जाएगा ऐसा समझते हैं कर्म में निष्ठा रखने वाले कहा कर्मिण ही स्रोत होता है ये छंदो धीते ऐसा व्याकरण सूत्र है वेद को पढ़ता है उसी अर्थ में स्रोत्रिया बनता है वेद पढ़ा हुआ है तभी तो कर्मादि कर पाएंगे स्रोत्रिया स्रोत कर्मिण स्रोत्रिया ब्राह्मण आदि अस्माक जो ब्राह्मणत्व तो क्षेत्रीयत्व आदि है हमारा समाज जाति पाति नष्ट हो जाएगी डर है वहां अद्वैत में पहुंच जाएंगे तो अस्माक अपना वंशति नाश हो जाएगा इति मत ऐसा मान करके तद ज्ञान विद्यति उस अद्वैत ज्ञान से करते है कहा श्रोत्रीय चार की टिप्पणी श्रोत वेद कहा वेद पढ़ने वाले हैं वो वेद को पढ़े कर्मकांड भाव को काफी वो करते हैं जैसे पूर्व मीमांसक है श्रोतिय लोग है किंतु कर्म कांड भार को ही मानते हैं वो ऐसे अच्छा <coughs> आगे कहते हैं अभय निमित्त में तत्वज्ञान यद्यपि कैसा है तत्वज्ञान अभय का निमित्त है भय का निमित्त नहीं हो उस काल में अकेला हो जाएगा तो किसके भाई द्वितीय यादव भयती वहां कहा भय होगा उस काल में भय नहीं होता यद्यपि ऐसा है तत्व ज्ञान अभय निम एव तत्व ज्ञान अवय का ही निमित्त है तत्व ज्ञान यद्यप्रिय मिथ्या ज्ञान अवसात भय निमित्त उनको मिथ्या ज्ञान है, तो है कर्मियों को झूठा ज्ञान है ब्राह्मण जाति का ज्ञान है इसके लिए भय देखते हैं अभय में भय देखते हैं जैसे रज्जु में सर्प देखते हैं कौन से ज्ञान से देखते हैं मिथ्या ज्ञान से देखते हैं मिथ्या ज्ञान के कारण उसको कुछ समझ गया यहां भी है उस अद्वैत ब्रह्म को अपने को ब्राह्मणवादी का आरोप करके बैठा हुआ है जाति का आरोप करके बैठा है इसलिए भयभीत होते हैं सर्व इत्यादि कहा था सर्वयोगी वीर आत्मसत्या अनुबोध आयास अलभ्य है वही करता सभी के द्वारा यही होना है अच्छा भय दर्शितम विषय भय के भय देखने के लिए विस्तार करते हैं क्या करते हैं अभय इत्यादि शब्दों से कहाता है अभय अश्विन भय दर्शनो अभय तत्व तो है ये फिर भी भय देखने वाले जो बन गए मिथ्या ज्ञान के कारण भय दिख रहा है उनको भय निमित्त आत्मदर्शन आत्मनाश दर्शन, आत्म दर्शन भय के निमित्त क्या है नाश हो जाएगा हमारा स्वरूप का अभाव हो जाएगा हाँ। जब तक देहादि अभिमान बनाए रखे तब तक तो होना नहीं है अद्वित ज्ञान जिसको मारना पड़ेगा तो ये नाश हो जाएगा एक अर्थ है कहा अभिये ना एक अर्थ कहा ठीक है आगे उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शनम अद्वैत दृष्टि फलम स मनोनिरोधम उपवा मंद दृष्टिनाम मनोनिरोधा अधीन आत्मदर्शन उपनिष्ति है। कहते हैं उनके लिए भी आत्मदर्शन के साधन तो यही है मन को निग्रह किए बिना उनको भी आत्मदर्शन नहीं हो पाएगा आत्म साक्षात्कार का साधन एक ही है मन को निग्रह करना पड़ेगा जैसे उत्तम दृष्टिनाम तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं उत्तम दृष्टि वाले मध्यम दृष्टि वाले मंद दृष्टि वाले समाज में कुछ उत्तम अधिकारी हैं वो तो उसी भावना में बैठे हुए हैं किन्तु तो मंद और मध्य होते हैं दूसरे यही करते हैं उत्तम दृष्टि नाम उत्तम उत्तमा दृष्टि यह सामते उत्तम दृष्टि ऐसा हो जाएगा उत्तम दृष्टि है जिसके पास सूक्ष्म दृष्टि है वस्तु को सही समझते हैं उत्तम दृष्टि नाम उत्तम दृष्टि वाले जो साधक हैं उनमें अद्वैत दर्शनम अद्वैत दृष्टि फलम का अद्वैत दर्शन और अद्वैत दर्शन का जो फल होगा माना एकत्र तो हो जाना अद्वैत फल मनोरिरोधम होता है उनके लिए मन के निरोध से ये मिलता है उनको अद्वैत दर्शन का फल अद्वैत दृष्टियों को कैसे मिलेगा मन का निग्रह किया उन्होंने मन को निग्रह करके विषय में जाने नहीं दिया विष्व से अतिरिक्त कर दिया उस स्थिति में आत्म रूप में एक हो गया मन तब अद्वैत दर्शन में पहुंच गए यह कथन करके अब मंद दृष्टि राम जो मंद और मध्यम दृष्टि वाले होंगे उस स्थिति में पहुंचे नहीं मनो नहीं कर पाए अभी किन्तु उनके लिए भी अद्वैत दर्शन में यदि जाएंगे कभी तो जाएंगे आज नहीं जा रहे हैं किन्तु कभी न कभी तो जाना ही उन्होंने जाएंगे तो मनोनिरोधाधीनम उनके भी मनोनिरोध के अधीन ही है अद्वैत तो दर्शन दूसरे कोई उपाय नहीं है उस अभय स्थान में पहुंचना हो तो सबको मन को निग्रह करना ही पड़ेगा मनोनिरोधाधीनम आत्मदर्शन और उपनिष्ठि उनके लिए भी आत्मदर्शन जो होगा आत्म साक्षात्कार होगा मंद अधिकारियों के लिए भी अंत्य में जाकर मनोनिरोधी करना होगा उसके बिना कोई गति नहीं है कहीं से भी चला अंतिम में वही मनोनिरोध आएगा ये कहा टिप्पणी अच्छे से आद की छह में मनोरंधन अखंडिक आकार हटा मित्र था उसको विरोध करना अखंड आत्मा में एक एक एक बना आकार बना देना विषयाकार हटा देना वही साधन है ये मनोनिरोध है सात नंबर में कहा मंद दृष्टि ुष्ठान तो निष्पाप देखो अभी तो कर्म का अनुष्ठान कर रहा है वो तो कर्म के अनुष्ठान से क्या होगा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा निष्पाप हो जाएगा पाप रहित होगा कर्मानुष्ठान तो निष्पाप तत्व कर्मानुष्ठान से निष्पाप हो जाने से विक्षेप मात्र अवस्था ना निर्विक्षेप पाठ है क्या विक्षेप होना चाहिए विक्षेप मात्र केवल विक्षेप बचा हुआ है कर्म के अनुष्ठान से पाप तो हट गया उनका किन्तु विक्षेप हटा हुआ है तो उन विक्षेप पड़ा हुआ है उनके लिए सम्पादन तो विक्षेप तो तो है तो मनोनिग्रह करना ही पड़ेगा जब चंचल है मन तो मन को एक, एकाग्र करना ही पड़ेगा उनके लिए कर्म का अनुष्ठान कर रहे थे जिस पाप हो गए शुद्ध काम कर्म करने से मन शुद्ध हो गया होने के बाद में विक्षेप उनके पास बचा हुआ है मल हट गया विक्षेप बचा है उसके लिए मनोनिग्रह करना होगा तो इसके लिए वही है आत्मसत्युबोध में ले जाके मन को टिका देना है एकाग्र करने का साधन आठ तो अभी नहीं आया आठ भी है पांच रह गया अच्छा पांच उत्तर दृष्टि कर्मा उपासना तो शुद्ध का आग्रह इस जन्म में कोई काम नहीं किया उसने उपासना भी नहीं दिखे कर्म भी नहीं दिखे ऐसा कोई व्यक्ति है समाज में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं किन्तु जन्मांतर में किया है उसने साधन के बिना तो साध्य होता नहीं है अगर साधन के बिना साध्य हो तो हम भी बैठे थे हम भी बैठे हैं। हम करना कुछ नहीं चाहते तो? अब आए तो हम भी चाहते हैं ना करना नहीं चाहते हैं यदात तो सर्व मनोनादि करने का कर अथवा जिसका हम कर्म उपासना करना कुछ नहीं चाहते कि फल तो चाहते हैं हम हमें हुआ क्या नहीं हुआ तो साधन के बिना साध्य नहीं होता तो अभी इस जन्म में जिनका साधन नहीं दिख रहा है तो उनके लिए भी जन्मांतरीय पूर्व जन्म में कृप अनेक जन्म से चल रहा है जाने कहां पर साधन करके आया हुआ है कुछ एक प्रारोक बचा था जो कि फलीभूत नहीं हो पा रहा था प्रतिबंधक बना हुआ था वो आ गया प्रतिबंधक हट गया तो उनके साथ एक जन्मांतरिय कर्म उपासना था जन्मांतरित इस जन्म का नहीं पूर्व जन्मों का चाहे कर्म हो उपासना हो उनके माध्यम से शुद्ध एकाक्रमण था शुद्ध हो गया एकाक्रमण हो एक प्रतिबंधक था जब तक शरीर नहीं लेगा तब तक फल नहीं दे पा रहे थे वो प्रतिबंधक घट गया फल देने लग गया कार्य की सिद्धि में प्रतिबंधक का अभाव भी कारण माना गया है प्रतिबंधक होगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी तो जन्मांतरीय आपकी साधना है किन्तु एक जन्म लेने का अगर प्रारब्ध होगा तो उस जन्म में आपको फल नहीं मिला अद्वैत भाव नहीं हो पाया यहां आने की बात होता है गर्वे वसन बहदेव ऐसा है गर्भ में आते आते बोलने लगे पूर्व जन्म उनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ था बामुदेव को अहम मनोरबम सूर्यास्त इत्यादि अनुभव नहीं हो पाया था साधना कर ली थी उन्होंने किन्तु एक जन्म का प्रतिबंधक था जन्मम जैसे माता के गर्भ में पहुंचे उनको ख्याल आ गया बोलने लगे अहम मनोरवम सूर्यअस्त ऐसा बोल रहे मनु हुआ है जितने अभी तक मनु हुए मही हुआ जितने सूर्य हुए अनाधिकाल से आज तक मही हुआ ऐसे बोलने लगे बहुमदेव और प्रतिबंधक अभाव एक जन्म लेने का था वैसे यहाँ भी कोई ऐसे मिल जाते हैं उत्तम अधिकारी वो होते हैं अभी इस जन्म में कुछ भी नहीं किया फिर भी एका एक एकाएक उनको ज्ञान हो जाता है पूर्वजन्म के साथ काम कर जाता है पांच जनों के जन्मांतरीय कर्मोपासना तो शुद्ध ही काम शाम उत्तम दृष्टि राम ये उत्तम दृष्टि ये है ऐसे है अच्छा मंद दृष्टि मनो निरोधाधीन आत्मदर्शन उपन कार्य मनसोत दुखक्षबोधाप्यक्ष शांतिर मनसो निग्रहायम अवय सर्विना दुखक्षय प्रबोधश्चाप्यक्षय शांतिर बच मनसो निग्रह आयत्तम अधीनम् मन के निग्रह के अधीन ही है क्या है अभयम सर्व नाम कोई भी योगी हो चाहे कर्म योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो जो भी योगी हो जब तक मन का निरोध नहीं कर पाता है एकाग्र आत्मभाव में मन को नहीं कर सकता आत्मा का आवृत्ति नहीं बना सकता है तब तक ये अभय होने वाला नहीं है मनो मनोनिग्रह आयत्तम अधीनम् मन के निग्रह के अधीन है कौन अभयम सर्वयोगी नाम कोई भी योगी बने हो कर्मयोगी हो चाहे उपासक योगी कोई भी योगी अगर अभय चाहते हैं तो मन को निग्रह करना ही पड़ेगा सब मन को आत्माकार वृत्ति में एकत्रित करना ही पड़ेगा विक्षिप्त मन रख करके हो नहीं सकता हो कोई भी हो साधन यही होगा अगर अभय चाहता हो तो मन को निग्रह करना ही पड़ेगा अब भयभीत रहना हो ठीक है कुत्ते से बिल्ली से ये कुत्ते से बिल्ली डर, ये बिल्ली से चूहा डरता है द्वैत दिख रहा है ये मेरे शत्रु है भय करते द्वैत वहां पर ही चलेगा ये भी आज डर रहा है किसी से डरता है इससे कोई डरता है ऐसी एक दूसरे के भाई बनाए हुए हैं सिलसिला जारी होती है सब भय भीत है यहां अवैध कोई भी नहीं क्यों शरीर अवस्था में किस अवस्था में शरीर में आत्मबुद्धि करके बैठे हुए हैं तो सबके ऊपर एक शत्रु दिखाई पड़ता है कुछ को तो हम दबाए रखे हैं और कुछ से हम दबे हुए हैं सब स्थिति है। ये, ये भय अवस्था है और उस अवस्था में जाए ये शरीर आदि से ऊपर हो जाए तो कोई शत्रु मित्र भाव समाप्त हो जाए को हो तो वहां भय कैसे तो सबके लिए अगर अभय में जाना है एक ही उपाय मन का निग्रह कर पाऊंगा ये कहा मनसो निग्रह तम मन का जो निग्रह के अधीन ही है सर्व सर्वयोगी नाम अभय सभी योगियों का चाहे योगी हो कोई भी हो सबके लिए एक ही उपाय है ये दुख क्षय प्रबोधन केवल अभय मात्र नहीं दुख का क्षय चाहता हो दुख में या मूत ऐसा जो बोलता हो दुख मुझे न हो वो चाहता हो उस स्थान में पहुंचना पड़ेगा शरीर विशिष्ट होकर के मैं दुखी न हूं यह संभव नहीं है कितने भी धनी हो ज्ञानी हो जो भी होगा शरीर विशिष्ट यदि रहेगा शरीर में आत्मुद्धि तो दुखी रहेगा ही रहेगा रहे कुछ न कुछ परिस्थिति है इसमें कुछ न कुछ रहेगा या आध्यात्मिक कष्ट होगा या आदि आदिदैविक होगा या आदि भौतिक होगा कोई ना कोई कष्ट से गिरा होगा वो कि शत्रु से परेशान हो रहा होगा कोई अपने शरीर से रोग होने से परेशान है ऐसी स्थिति होगी दुख तो होगा या अकस्मात होने वाले जो है बाढ़ आदि आदि से प्रकोप में बैठे हुए होंगे कुछ ना कुछ या तीनों लगा होगा या दो होगा एक तो होगा ही होगा कबीर जी ने कहा कौन धारी सुखी या का, का देखा जो देखा सो नहीं धारी जो भी होगा हमने सुखी कोई नहीं देखा जिसको भी पूछा महाराज परेशान हम यही मा जो हो बोलता जो भी यही बोलेगा महाराज हाँ निमित्त अलग अलग होगा जो दुख के निमित्त अलग अलग बताएंगे कोई अपने शरीर से परेशान होगा कोई शत्रु से परेशान होगा हाँ, कोई मान दैवी घटना से परेशान मान के बैठा हुआ है अभी नदी किनारे बैठने वालों को कांप रहे होंगे कब बाढ़ आ जाए स्थिति ऐसी है दो का दैवी घटना का प्रभाव है जैसे गंगोत्री में एक हो गया सुनते अभी कई कुदियां भाग गई महात्माओं को बता रहे तो ऐसा है मनसो हो डिग्रह अभयम सर्वयोगी नाम सभी जितने भी कर्मयोगी जितने भी हैं अगर अभय चाहते हैं तो मन को निग्रह के अधीन ही है मन का निग्रह करना ही पड़ेगा उनको और मन को निग्रह करने के लिए आत्मागार वृत्ति में पहुंचना ही होगा शरीरागार वृत्ति में बैठ करके मन निग्रह होने वाला नहीं है और दूसरी बात दुख क्षय दुख का अभाव भी उसी में मन के निग्रह के अधीन ही है मन निग्रह होगा आत्मागार वृत्ति में पहुंचा दुख भी नहीं होगा और प्रबोधश्च आत्मज्ञान भी होगा कोई मन के निग्रह के अधीन ही होगा सब मन के निग्रह का अधीन है मनो निग्रह होगा तो आत्मज्ञान भी होगा और अक्षय शांति रहे अक्षय शांति कभी भी नाश ना होने वाली शांति अभी कभी कभी शांति मिलती है, भूख लगी थी भोजन किया तृप्ति हो गई थोड़ी देर के लिए फिर थोड़ी देर के, थोड़ के बाद में फिर परेशान सब छटफा यह अक्षय शांति नहीं मिलती है यह क्षय वाली शांति मिलती है प्यास लगे पानी पिया थोड़ी देर के लिए तृप्ति हो फिर थोड़ी देर बादओ पानी लगाओ फिर तड़फड़ आए पानी के लिए अक्षय शांति नहीं है अक्षय शांति वहीं पर है उस आत्मतत्व में पहुंचने पर ही है तो आत्मतत्व कैसे पहुंचेंगे मन के निग्रह के अधीन है वो ये सब अभय दुख अक्षय प्रबोध अक्षय शांति चारों के चारों मन के निग्रह के अधीन ही है ये बता दिया अच्छा ठीक है हमें कहते हैं इति अशेष अभयिवृत्ति साधनम आत्मदर्शन उच्चते मानसो निग्राहम अभयम जब अभयम शब्द जो बोला कार्य का इसके लिए अभयम यदि अशेष भय निवृत्ति साधनम आत्मदर्शन अभय क्या है संपूर्ण भय के निवृत्ति करने वाला आत्मज्ञान आत्मदर्शन आत्मज्ञानम यही अभय है अगर अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया तो अभय हो गया उसका अभयम भाई जनका प्राप्त ऐसा बोलते है ना क्या के बोलते प्राप्त हो गए जनक ऐसा बोलते क्यों उन्होंने उपदेश में अपने शरीर भाव से ऊपर उठा दिया यही है बाकी कुछ नहीं करना वो समझने वाला समझ जाता है शरीर भाव से ऊपर हो जाता है बस अवयव हो गया और शरीर भाव में झगड़ा रहेगा वो अज्ञानी है इतनी बात है इति जो कारिका में अभयम पद है वह अशेष भय निवृत्ति साधन संपूर्ण भय का निवृत्ति का साधन है आत्मज्ञान आत्मदर्शनम यही अभय शब्द का अर्थ है कहा उच्च देख सर्व माने सर्वे साम, नाम मान सर्वेशा योगी कर्मानुष्ठान निष्ठान कर्म के अनुष्ठान निष्ठा वो भी यदि अभय चाहते हैं तो प्रक्रिया वही है उसके बिना कोई गति नहीं है ये कहा बुद्धि बुद्धिशुद्धि बताओ जो बुद्धि बुद्धिशुद्धि वाले हैं उनके लिए वही है बुद्धि बुद्धिशुद्ध हो गई हो तब स्तर पर लग जाएंगे आगे ये कहा मनोनिरोधाधीनम प्राग उतम तत्फलम कई बेल ननोनिरोध के अधीन जो पूर्व बताया हुआ था उसके फल का कथ के, केवल केवल होना केवल भाव कैबल हम अकेला हो जाना मन निगराह होगा तो हम अकेले हो जाएंगे अभी हमारे पास बहुत है पंचभूत साथ में है पांच तो है ही है पंचभूत और देखेंगे तो कई आकृति लेके बैठे हुए हैं नाक है कान है ये है वो है नजारे कितने बैठे हैं हमारे पास अकेले हम नहीं है हम कहते हैं, अकेले है कमरे में अकेले सोते हैं हम अकेले नहीं होते कई होते हैं इस अवस्था में शरीर विशिष्ट अवस्था हमें हम द्वित में होते हैं यही अकेले में द्वित है हमारे पास यानी पंचभूत तो रहेंगे ही रहेंगे कहां जाएंगे तो मनोनिरोधाधीनम प्राग उत्तम अनुद्या तत्फलम कैवल्यू उसका फल केवल हो जाना केवल से भावा कैबल अकेला होने का नाम कैबल्यम अपने आप हो जाना कोई फल होगा मन निरोध के अधीन ये फल मिलेगा प्राग आठ की टिप्पणी में कहते हैं पूर्वाध उत्तम यदम मनसो निग्राहम अभयम सर्वे पूर्वाध एक कारिका में पूर्वार्ध से कहा गया उसका फल बताते हैं आगे कहा दुख अक्षय अच्छा प्रबोध से अक्षय अच्छा शांति फल है इसका एक टिप्पणी में कहा पूर्वार्ध उत्तम अभयम प्रबोध पदे नबोध पद के द्वारा वही अभय वही कहा जाता है कहा टीका में बोलते है आगे अच्छा दुख दुखक्षय प्रबोधस्त कार मोदी दिया श्लोक विषय परिशेष न्लोक का कार्य का जो विषय है उसको ये विशेषण लगा देते हैं परिशेष करते हैं भाष्यकार बोलते हैं नव की टिप्पणी पूर्व न पूर्वश्लोक विषयाद पृथक पर्वती पूर्व श्लोक में जो स्पर्श योगो भी नाम उसे इसको पृथक करते हैं अलग करते हैं कहाषा इत्यादि बोलते हैं भाष्य में बोलते हैं यशां पुनः ब्रह्मस्वरूप वितरकण रज्जु सर्प पथ कल्पित मन इंद्रियादी च तो पर पर न परमार्थ को वित्त जिनके यहाँ पर ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त रूप से रजू कल्पित मानकर जैसे रजूसर्प कल्पित है वैसे सारा कल्पित है मन इंद्रिया आदि न परमार्थ न मन है न इंद्रिया सब कल्पित ऐसे में चला जाएगा जिसकी बुद्धि ऐसी हो गई ऐसा होगा देश आराम ब्रह्मस्वरूप आराम वो ब्रह्मस्वरूप जब मन आदि को कल्पित मानते हैं कल्पित दृष्टि से देखते हैं सबके दृष्टि से भी देख पाते हैं ऐसा होने से मोक्षा क्या जो अक्षय शांति स्वभाव है, है स्वाभाविक हो जाती है उसके लिए ये समय हो गया है रखे के ओम भद्रणे स्त्री नाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष स्त्री अंग ओम शांति